from the from दयाल करय जय खरुदीन दयाल करय प्रभु दीन दया नारायण, नारायण, विश्व दर्पण दृश्यमान दृश्यमन नगरीगत पश्यत्म मा बोदूत यद्रया साकुते समये स्वात्मा दस्म श्री श्री दक्षिणा नमेदक्षिणाूर्त ब्रह्मांड ंडकोट्य फलत बहुविधम रोमकूपेवीक्षण ईशारे सवकाशम निज विता सद्यवस्था विधत् रक्ता भक्ता विरक्ता लसत सकले सत्कले निष्के वा श्रीपूर्णती वयमिह कुशला उत्कल संविशा ओम नमः श्री पर स्वागत चरण कमल चिन्मकरजन मानस निवास श्रीरामचंद्रा लक्ष्मीर्यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य चवक्षसी। यस्यास्ते वी यस्ते हृदय संविदिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षितीषाख्यम पर धाम जगद्धा नमाम तत ओ कल सायंकाल स्थान का वर्णन स्थान का जो वर्णन है वो अधिष्ठान स्वरूप को लिखाने के लिए होता है स्थान का वर्णन करते करते करते जहा सब स्थानों का अंत हो जाता है उस अंत से उपलक्षित अधिष्ठान अपना आत्मा स्थानों का प्रकाशक और अधिष्ठान शेष रह जाता है तो परमात्मा के ज्ञान में स्थान का ज्ञान सहायक है इसी प्रकार काल का जो ज्ञान है वो अविनाशी नित्य वस्तु के ज्ञान में सहायक है जब काल के बारे में विचार करते करते करते काल की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो खंडता की उपाधि का नाश हो जाने से वह अधिष्ठान से अभिन्न हो जाता है और साथेत आनंद स्वरूप ही रह जाता है तो देश का जो स्थान का जो वर्णन है वो ब्रह्म की व्यापकता का निरूपण करने के लिए है और काल का जो वर्णन है वो ब्रह्म की नित्यता का निरूपण करने के लिए है अध्यात्म दृष्टि से स्थान पर्यव्रत का है और अधिदैव दृष्टि से स्थान आग्निद्र का है और आधिभौतिक दृष्टि से स्थान नाभि का है और व्यावहारिक अवतार की दृष्टि से स्थान ऋषभदेव का है और भौगोलिक विभाग की दृष्टि से स्थान भारत का है फिर उसमें यज्ञ का स्थान उत त्याग कर दिया उन्होंने फिर उपासना का स्थान उसमें विघ्न आ गया और जो ज्ञान का स्थान है वो निर्विघ्न है इस प्रकार स्थानों का विभाग पूर्वक श्रीमद भागवत में वर्णन है ये कोई कहानी नहीं है अब आगे का प्रसंग आपको सुनाते हैं ये जो भूगोल और इतिहास को जानने वाले लोग हैं और इस पर खोज करते हैं उनको भागवत के भूगोल का जो दृष्टिकोण है वो पहले समझना चाहिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भूगोल खगोल के संबंध में और विस्तार से इनका वर्णन भी किया गया है 16वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय पर्यंत पंचम स्कंध में भूगोल खगेल खगोल का वर्णन है वो भी स्थान ही है क्योंकि भूगोल भी स्थान है और खगोल भी स्थान है और शेष भगवान का भी स्थान है परंतु ये बात ध्यान में रखने की है कि सात दिन के लिए अनशन करके गंगा किनारे बैठकर राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं अब उन्हें भूगोल खगोल की शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है तो भूगोल खगोल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो सारा जीवन ही रहता है तो यहां स्पष्ट रूप से भागवत के इस भूगोल के वर्णन के प्रारंभ में और अंत में भी ये बात कह दी गई है कि भगवान का जो सूक्ष्मतम रूप है उसमें मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का मन शीघ्रता से प्रवेश नहीं कर सकता जब भगवान के इस स्थूल रूप में मन प्रवेश करता है तब भगवान के सूक्ष्मतम रूप में भी प्रवेश करने के योग्य हो जाता है प्रवेश सूक्ष्मतम है प्रवेश क्षम भवत है तो यहां परमात्मा के ध्यान के अंग के रूप में ही भूगोल भूगोल और खगोल का वर्णन है अब आपको संक्षेप में ये बात सुनाते हैं कि असल में प्रत्यक्ष चैतन्य माने आत्मा की पूर्णता बताने में ही इसका अभिप्राय है वो क्या है वेदांत तो की रीति से जब किसी चीज का ज्ञान होता है जैसे ये घड़ी है ये आदमी है स्त्री है पुरुष है ये हमारे आंख के रास्ते से हमारे अंतकरण में प्रवेश करते हैं जैसे कैमरा जो है होता है वैसे हमारा हृदय है और जैसे बाहर की फोटो लेते हैं उस कैमरे में वो प्रतिबिंबित होती है तो जैसे बाहर से फोटो लेने की रीति है वैसे भीतर से भी फोटो लेने की रीति है कोई चीज कान के रास्ते कोई आंख के रास्ते कोई नाक के रास्ते हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो जब वो हृदय में प्रवेश करती है तो उसकी सारी सत्ता जो है हमारी सत्ता हो जाती है और उसकी सारी स्फूर्ति हमारी स्फूर्ति हो जाती है माने हम ही वो वस्तु बनते हैं और हम ही उसको जानते हैं हम ही उसमें चेतन बन के प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय में ध्यान में जब ये आकाश आता है या गोलोक आता है या बैकुंठ आता है या भगवान आते हैं तो हमारा हृदय ही बैकुंठ, गोलोक और भगवान बन जाता है हमारी ही सत्ता उसकी सत्ता होती है और हमारा चैतन्य ही उसमें अनुप्रवेश करके यदि राग से प्रविष्ट हुआ तो आनंद हो जाती है वो वस्तु और यदि द्वेष विशिष्ट होकर के प्रविष्ट हुआ तो वो वस्तु दुखदाई हो जाती है लेकिन होता सब का सब हृदय में ही है तो जब हम इस संपूर्ण प्रपंच को क्योंकि तो इसका आदि और अंत नहीं है न काल की आदि है न अंत है न देश की आदि और अंत है न वस्तु की आदि और अंत है तो हमारे हृदय में ये कहां से आता है कल्पित रूप में ही आता है स्थान कांत कहां है काल कांत कहां है वस्तु कांत कहां है कहीं आदि अंत जब नहीं मिलेगा तो हम आंख बंद करके अपने हृदय में काल की आदि अंत देश का आदि अंत वस्तु के आदि अंत की कल्पना करेंगे और उस कल्पना से उपहित जो चेतन है अथवा जो कल्पना चैतन्य है वो तो अनवच्छिन्न ही होगा वो तो ब्रह्म ही होगा इसलिए अपने आप को ब्रह्म जानने की प्रणाली में ये देश का ध्यान भी है ये बात जो लोग वेदांत का विचार करते हैं उनके लिए मैंने कह दी अब तो यहाँ ये जो राजा परीक्षित को देश काल का वर्णन बताया गया है उसका अर्थ देश काल का वर्णन नहीं है उसका अर्थ तो आत्मा की ब्रह्म रूपता को अधिष्ठान रूपता को और स्वयं प्रकाश रूपता को समझाना है इसलिए यदि कोई ढूंढने जाए कि ये नदी कहाँ है और ये समुद्र कहाँ है और ये द्वीप कहाँ है तो नारायण वो कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा अब दूसरा अभिप्राय जो इसका है ये ये है कि देखो हम जिस भगवान का वर्णन कर रहे हैं उस भगवान की पूजा सब द्वीपों में होती है क्या प्लक्ष द्वीप क्या सालवली द्वीप और क्या लोकालोक सब जगह भगवान की सत्ता महत्ता है और सब जगह उनकी पूजा करने वाले हैं। तो जंबूद्वीप के बाहर जो सात समुद्र हैं और सात द्वीप हैं, वो इस समुद्र का दुगुना दूसरा है दूसरे का दुगुना तीसरा है समुद्र बढ़ता जाता है और उनका रसीलापन भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे समुद्र बढ़ते हैं वैसे वैसे द्वीप भी बढ़ते हैं क्योंकि समुद्र का घेरा तभी बढ़ेगा जब द्वीप का घेरा बड़ा होगा तो उन सब द्वीपों में तत्व के रूप में भगवान की उपासना है कहीं पृथ्वी के रूप में है कहीं जल के रूप में है कहीं अग्नि के रूप में है कहीं वायु के रूप में है कहीं आकाश के रूप में है सभी द्वीपों में अलग अलग रूप से भगवान की तत्व के रूप में उपासना है पर ये जो जम्बू द्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं इसमें भगवान की साकार रूप से उपासना है ये अद्भुत है लोग समझते नहीं है कई बार आके पूछते हैं महाराज हम निराकार का ध्यान करते हैं लगता ही नहीं है अब निराकार तो कैसे करें तो बोले भाई जैसे जिसने तुमको बताया है उसी से जाके पूछो हमारे तो जो ध्यान का विषय होता है वो साकार हो जाता है साकार माने सकल सूरत वाला हो जाता है जब तक हम अपने को सकल सूरत वाला मानते हैं आत्मा निराकार है और निराकार होने पर भी सकल सूरत वाली बन गई है तो ऐसे महाराज परमात्मा भी निराकार होने पर भी सकल सूरत वाला बन जाता है हम यदि अज्ञान से बन गए हैं तो वो माया से बन जाता है और माया में भी कृपा होती है नारायण जिसके ऊपर कृपा होती है उसके सामने तो भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं तो ये साकार की जो माने सकल सूरत वाले भगवान की जो उपासना है वो जंबू द्वीप में होती है जंबू शब्द का अर्थ होता है जायते जो जन्म मात्र से ही कृतार्थ है उसको जम्बू कहते हैं ये जम्बू जो है वो जन्म से ही सब द्वीपों से श्रेष्ठ है क्योंकि और द्वीप जो है बड़े विशाल विशाल विशाल सबका सार खिंचते खिंचते ये मध्य में जम्बू द्वीप बना है इस जम्बू के भी नौ खंड होते हैं नौ खंडों में किसी में मत सिखी मछली के रूप में भगवान की उपासना होती है किसी में कच्छप के रूप में होती है किसी में पूर्म के रूप में होती है किसी में बराह के रूप में होती है और किसी में नरसिंह के रूप में होती है ये भी आपको जान लेना चाहिए कि यदि भगवान को बिल्कुल निराकार बन करके बना करके हम अपने से अलग ठेल देंगे ढकेल देंगे तो वो हमारे काम का बिल्कुल नहीं रह जाएगा यदि वो कोई निमित्त कारण ही होगा तो कुम्हार की तरह घड़ा बना के कहीं अलग बैठा होगा और हमारे जीवन में उसका कोई संबंध नहीं होगा परंतु हमारे जो भगवान है वो माटी भी है इसलिए ब्रह्मांड घट के रूप में भी वही बनता है और वही बनाता है तो भगवान का एक, एक आकार एक सकल सूरत मान लेने पर तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है अकेला पड़ जाता है और जब सर्वरूप भगवान को मानते हैं, तब सब सकल सूरत जो है वो भगवान की ही होती है इसलिए सकल चाहे मछली की हो कछुआ की हो मत्स्य रूप में सत्यव्रत भगवान की उपासना करते हैं बराह रूप में पृथ्वी देवी जो हैं, वो भगवान की उपासना करती हैं, नृसिंह रूप में प्रहलाद भगवान की उपासना करते हैं नारायण और श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो राम के रूप में भगवान की उपासना करते हैं और किम पुरुष वर्ष और नारद जी जो हैं वो नर नारायण के रूप में भगवान की उपासना करते हैं सबके वचन हैं और सबके भाव हैं प्रहलाद जी का वचन है कि स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य खलह प्रसिद्धता हम उपासना किस लिए करते हैं कि विश्व का मंगल हो सदा संपूर्ण विश्व में मंगल हो स्वस्थ विश्वस्य खलह प्रसिद्धता जिसके मन में दुर्भाव है उसके मन में सद्भाव आ जाए उसका मन निर्मल हो जाए ध्या भूतानि शिवम मिथोधिया और ये जो संसार के प्राणी हैं वो परस्पर एक दूसरे का मंगल चाहे ये चाहे की सबका कल्याण हो कोई किसी को दुख पहुंचाना न चाहे प्रहलाद जी कहते हैं मनस् भद्रम भजता हमारा मन जो है वो हमेशा अच्छी अच्छी बातों के चिंतन में लगा रहे भद्रम अपी वात में मना भद्रम करणे विश्रणुआयाम आनो भद्राह कृतव यंतु विश्वतः इस प्रकार महाराज वेदों में भद्र जो है भद्रमय थी जिसके हृदय में आने पर ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है ऐसी वस्तु में हमारा मन लगे और निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के हमारा मन हमारी बुद्धि भगवान में लगे किसी के समझाने बुझाने की बात नहीं है आज्ञा पालन की बात नहीं है स्वभाव से हमारा मन भगवान में लग जाए और इस प्रकार प्रहलाद जी बोलते हैं इसी प्रकार हनुमान जी लोकाभिराम और राम की उपासना करते हैं राम का जहां वर्णन आया है अद्भुत वर्णन है राम जी का स्वरूप कैसा है का उपासित लोकाय आय सारी दुनिया भगवान की उपासना करती है लेकिन भगवान लोगों की उपासना करते हैं वो अपनी प्रजा की उपासना करते हैं यहाँ तक रामचंद्र का वर्णन है कि उन्होंने कह दिया कि स्नेहम दयाम च मैत्रीम च अथवा जानकी मपी मैं स्नेह छोड़ सकता हूँ मैत्री छोड़ सकता हूँ दया छोड़ सकता हूँ और जानकी को भी छोड़ सकता हूँ किस लिए कल लोगों को प्रसन्नता होए लोग खुश हो जानकी जी से भी कह दिया अब जीवितम जहज्याम त्वाम नतु नाम संश्रुत ब्राह्मण विशेषतः मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ मैं जानकी को छोड़ सकता हूँ लेकिन लोक कल्याण का जो भाव है उसका मैं कभी परित्याग नहीं कर सकता और जो मैंने प्रतिज्ञा की है लोगों की रक्षा की उसको कभी नहीं छोड़ सकता इस प्रकार महाराज भगवान के नाना प्रकार के रूप हैं जिनकी भिन्न भिन्न दीपों में और भिन्न भिन्न भिन वर्षों में आराधना होती है अब उसमें एक बात की ओर आपका ध्यान खींचते है आ, इसको मैंने बहुत लंबा चौड़ा नहीं किया परंतु जो सार सार बात है हमारे ग्रहण करने योग्य वो आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल जो हमारा भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है ये भारतवर्ष वर्ष असल में इतना छोटा नहीं है ये तो मनुष्यों की शक्ति की कमी और बुद्धि की कमी और पहुंच की कमी इससे ये भारत वर्ष को छोटा छोटा करते चले गए अभी हमारे बचपन में बर्मा रंगून का ये भारत वर्ष ही था उसके पहले श्रीलंका सिलोन भी भारत वर्ष ही था और अभी हाल में पाकिस्तान बन गया तो भारत और छोटा हो गया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो भारत का स्वरूप है वो है क्षार सागर से परिवेषित खारे पाने वाली पान, खारे पानी ए, से घिरी हुई जितनी भी जमीन है जितनी भी धरती है उसका नाम भारत वर्ष है और बाकी जो वर्ष हैं, वो तो सूक्ष्म हैं, वहाँ दस दस हजार बरस की आयु होती है लोग हमेशा जवान रहते हैं देवताओं के भोग भोगते हैं बड़ी लंबी आयु बहुत बड़ा भोग तो वो तो सब सूक्ष्म हैं और ये जो भारत वर्ष है ये सारी की सारी धरती आज जो जितनी प्रसिद्ध है उसको चाहे एशिया बोलो यूरोप बोलो अमेरिका बोलो ये सब का सब भारत वर्ष है और कर्म क्षेत्र है कर्म क्षेत्र है माने यहाँ जो पाप पुण्य किया जाता है वो मनुष्य को लगता है पाप भी होता है पुण्य भी होता है वो अमेरिका में भी होता है यूरोप में भी होता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है अफ्रीका में भी होता है एशिया में भी होता है तो ये सारे भरत, भारत वर्ष के ये विभाग हैं। जब हम संकल्प पढ़ते हैं रोज तब ये पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे और सात द्वीपों में से एक मध्यवर्ती द्वीप है जम्बू और उस जम्बू द्वीप में जो नौ वर्ष हैं उसमें से एक वर्ष है भारत वर्ष और उस भारत वर्ष में जो एक खंड है कन्याकुमारी से नारायण हिमालय तक और हिमालय से कन्याकुमारी पर जंत ये जो भारत वर्ष है भारत खंड है ये हम लोग भारत खंड में रहते हैं और पूर्ण दान करने की व्यवस्था सब जगह है इसमें चार वर्ण की प्रतिष्ठा है चार आश्रम की प्रतिष्ठा है चतुर्व्यूह की प्रतिष्ठा है और विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय की प्रतिष्ठा है ज्ञान की दृष्टि से तुरय पर्यंत और ध्यान की दृष्टि से चतुर्व्यूह पर्यंत और धर्म की दृष्टि से चतुर्वर्ण और चतुराश्रम में चातुर्वर्णीय और चातुराश्रम में पर्यंत ये चार चार विभागों में ये भारत खंड व्याप्त है इसलिए कहते हैं कि ये जो भारत वर्ष है ये पुण्य क्षेत्र है देवता लोग भी चाहते हैं कि इस भारत खंड में हम लोगों का जन्म हो क्योंकि वेद और वैदिक सदाचार की भूमि यही है देवता लोग कहते हैं कि हम तो भोग भूमि में रह रहे हैं हम भारत वर्ष में पैदा नहीं होते नहीं हुए नहीं तो हम एक ही जन्म में भगवान की आराधना करके और भगवान का नाम लेकर भगवान की कीर्तन करके हम परम गति को प्राप्त कर लेते नहीं तो हम देवताओं के भोग में फंसे हुए हैं देवता लोग भी इस भरत खंड में जन्म लेने के लिए व्याकुल रहते हैं उसी में हमारा जन्म हुआ है दियो शुकुल जन्म शरीर सुंदर देत जो फलचारी को भगवान ने अच्छे देश में जन्म दिया अच्छे वंश में जन्म दिया और यहाँ रह के हम भगवान का भजन कर सकते हैं और अपने को संसार बंधन से मुक्त कर सकते हैं। असल में ये जो शरीर मिलता है ये केवल धन कमाने के लिए नहीं केवल भोग भोगने के लिए नहीं भोगी जो है भोगी जो हैं वो अधिकांश रोगी देखने में आते हैं और अर्थ कमाने वाले जो हैं जब स्वार्थ से प्रेरित होकर अर्थ कमाते हैं तो उनके जीवन में अनर्थ आ जाता है वो दुखी आ जाते हैं दुखी हो जाते हैं हमने देखा है जिनके पास बड़े बड़े राज्य थे महाराज और जिनके गड़ी हुई संपत्ति में से अरबों की संपत्ति निकला करती है नारायण और जिनकी तोती तूती बोलती थी दुनिया में नारायण आज उनकी क्या दशा है आज वो होटल चला के अपनी जिंदगी का निर्वाह करते हैं या कोई नारायण व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं ऐसी उनकी स्थिति हो गई है और ये बात इसी देश की नहीं है भिन्न भिन्न देशों में भी है तो ये जो मनुष्य का जीवन है ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं है धन कमाने के लिए नहीं है ये तो स्वार्थ और भोग की बासना छोड़कर भगवान के पास जाने के लिए है तो ये भारत वर्ष की प्रशंसा इसी लिए है सात द्वीप से अच्छा है जम्बू और जम्बू द्वीप में जो आठ वर्ष हैं नारायण उनसे अच्छा है ये भारत वर्ष और भारत वर्ष में चरित्र की प्रधानता से ये भरत खंड है दूसरे जो खंड है वहाँ चरित्र की प्रधानता नहीं है ये आप ध्यान में देना वहाँ तो न कोई स्त्री कोई पुरुष है आपस में मिलते हैं जु, जुलते हैं जो मन में आया सो खा लिया जो मन में आया सो कर लिया जो मन में, में आया सो बोल दिया वहां भी कानून है परंतु उन कानून कानूनों के पालन में धर्म बुद्धि नहीं है और यहाँ जो धर्म बुद्धि यहाँ जो मर्यादा है नियम है उसमें धर्म बुद्धि है और वो अंतकरण की शुद्धि के लिए होता है तो ये जो श्रम है कर्म है ये तो संसार की वस्तुओं को घर में झाड़ू लगा लो रुई साफ कर लो सीमेंट बना लो उसके लिए श्रम कर्म होता है लेकिन अपने दिल को साफ करने के लिए स्वच्छ बनाने के लिए धर्म होता है और जो अनुकरण है उसको कला कहते हैं और नई नई जो गुप्त और लुप्त और सुप्त वस्तुएं हैं उनको प्रकट करने की पद्धति का नाम विज्ञान है और अपने आप को ब्रह्म रूप जानने का नाम तत्व ज्ञान है सो नारायण आप किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहें तो आपके जीवन में चरित्र धर्म आने की आवश्यकता है और उस धर्म और चरित्र की जितनी सुविधा इस भारत खंड में है उतनी और कहीं भी नहीं है इसलिए अपने देश का जो गौरव है उसको ध्यान में रख करके अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और पूर्णता जो है हाँ, कहीं देश के चक्कर में आके दूसरे देश पर आक्रमण न कर दें जाति के चक्कर में आकर दूसरे जा, जाति का विनाश न करें मजहब के चक्कर में आकर दूसरे के मजहब से द्वेष न करें आ, अपने हृदय में पूर्णता जो भगवान है उनके प्रति सद्भाव रखना चाहिए यही भारत वर्ष में जन्म लेने का फल है जैसे नारायण ये मध्यवर्ती भूखंड है इसी प्रकार ऊपर भी लोक होते हैं और जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वहाँ ऊपर के लोकों में स्वर जनस तप आदि जो है स्वरलोक जनलोक, लोक तपलोक, सत्यलोक ये ऊपर होते हैं और पूर्ण क्रम से मिलते हैं नारायण और इसी प्रकार नीचे भी अतल वितल, सुतल तलातल, पाताल आदि लोक होते हैं और वो भी अपने अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं ये जो अधोगति और उर्धोगति होती है कौन नीचे है, कौन जाता है कौन ऊपर जाता है देखो जिसके सिर पर दुनिया का बोझ ज्यादा है वो नीचे जाएगा और जिसका दिमाग जितना हल्का फुल्का है वो जो है वो ऊपर जाएगा इसी प्रकार अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति है ग्रहों की स्थिति का भी यदि आप ध्यान दें तो मालूम पड़ेगा कि निराधार ये पृथ्वी जो है इसका कोई आधार देखने में नहीं आता और ये आकाश में भ्रमण करती है न फूटती है न गिरती है इसी प्रकार सूर्य है चंद्रमा है मंगल है बुध है बृहस्पति है शुक्र है शनिश्चर है राहु है ये सब ग्रह उपग्रह भी और आकाश गंगा भी जिनमें ये कोटि कोटि ग्रह उपग्रह समा जाएं, ऐसा ये जो विशाल आकाश है जिसमें हीरे चमकते रहते हैं और जिसमें शिशुमार चक्र है इन तारों को देख करके आप बनावें, तो एक घड़ियाल बनेगा तो कोई कहीं धनुष बनेगा कहीं बाण बनेगा कहीं कोई जीव बनेगा नारायण अब इन सबको हम कहा देखते हैं इस पर ध्यान करो तो ये समग्र आकाश जावा नंबर जितना बड़ा ये बाहर आकाश दिखाई पड़ता है उतने ही बड़ा आकाश आपको अपने हृदय में दिखाई पड़ेगा और उस आकाश को अपने में धारण करने वाले और उस आकाश के भी प्रकाशक स्वयं प्रकाश आप हैं, तो आत्म में ये ध्यान जो है वो सहायक होता है और अंत तो भगवान की जो संकर्षणात्मक शक्ति है संकर्षण का अर्थ है आकर्षण और विकर्षण एक एक शक्ति पृथ्वी जो है वो सूर्य के आकर आकर्षण से सूर्य के साथ चलती है सूर्य की परिक्रमा करती है तो चंद्रमा की जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के आकर्षण से बंधा हुआ है पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसी प्रकार वो कौन सी चीज है कि बिना किसी रस्सी के नारायण न ना तो कोई सूत की रस्सी है न कोई पटवे पटसन की रस्सी है न कोई लोहे की रस्सी है रस्सी है और सब के सब जिस संकर्षण शक्ति से एक साथ जुड़े हुए और विश्व में अपनी अपनी गति से चल रहे हैं किसी की गति उल्टी भी होती है किसी की गति सीधी भी होती है क्या विचित्र है कि नर्मदा नदी और सोर्ण भद्र दोनों एक ही पर्वत से निकलते हैं एक ही भूभाग से और नारायण नर्मदा पश्चिम समुद्र में जाके मिलती है और सोर्ण भद्र जो है वो गंगा में होकर जाके पूर्व समुद्र में मिलता है ऐसे ही ग्रहों में भी कोई कोई ग्रह ऐसे हैं जिनकी गति उल्टी होती है ये महाराज ज्योतिषी लोग तो बताते ही रहते हैं परंतु आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ग्रहों का धरती के साथ तो संबंध है परंतु एक एक व्यक्ति के साथ क्या संबंध है ये बताने के लिए कोई गणित नहीं है, है नारायण आठ वर्ष यदि शनिष्ठर नष्ट हो जाए तो आठ वर्ष बाद हम लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि अब शनिश्चर आकाश में नहीं है दिखाई पड़ता रहता है तो गणित की पद्धति दूसरी है और फलित की पद्धति दूसरी है गणित की पद्धति से यदि हम इस आकाश के विस्तार को नापना चाहें तो कभी नाप नहीं सकते आप आप देखो ऐसे मान लो हम एक सेठ के घर में गए बंबई उनके घर में धरती का नक्शा रखा हुआ था बड़ा लंबा गोल गोल और बड़ा बड़ा सा मैंने पूछा ये क्या है पहले ही पहलाया था बंबई में सच सांची बात सुनाता हूँ आपको उन्होंने बताया ये महाराज धरती का नक्शा है आ, मैंने उनसे पूछा इसमें भारत वर्ष कहा है तो उन्होंने बताया कि ये, ये लंका है और ये देखो ये भारत है अरे वो तो बहुत छोटा सा था मैंने उनसे पूछा कि बम्बई कहाँ है तो बोले ये देखो पश्चिमी समुद्र है इसके किनारे ये जो बिंदी सी लगी है ये बम्बई है मैंने कहा सेठ जी आपकी इतनी बड़ी कोठी और ये इसमें कहा है बोले महाराज इस नक्शे में कहीं हमारी कोठी की जगह हो सकती है अब आप सोचो कि ये जो आकाश दिखाई पड़ता है ये धरती का कितना गुना है और कोई गणना नहीं है वो किसी गणितज्ञ के पास इसकी गिनती नहीं है अच्छा पूछो आकाश के किस हिस्से में कितनवे हिस्से में ये धरती है का इसकी भी गणना नहीं है तो जो आकाश को भी अपनी गोद में रखने वाला है उस परमात्मा में ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनकी तो गिनती कहाँ है ये तो अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही उड़ रहे हैं सो नारायण वो जो भगवान की शेष शक्ति है जिसको संकरषण कहते हैं जिसके सिरो पर एक सरसों के दाना दाने के बराबर भी ये धरती नहीं है सरसपायती यूर्धनि उनके सिरो में उनके मन में एक सरसों के दाने के बराबर भी धरती नहीं है और अब बड़े बड़े ऋषि मुनगि उनकी स्तुति करते रहते हैं सर्प का रूप तो इसलिए बताया है उनका कि सर्प जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है वैसे ये भगवान की शक्ति भी वक्र गति से चलती है टेढ़ी मेढ़ी चलती है उन्ही शेष के आधार पर जो नारायण कारण वारी में कारण तत्व के रूप में विराजमान रहते हैं और जिनकी गोद में वैकुंठ नारायण भी शयन करते हैं माने वो शेष शक्ति इतनी बड़ी है कि नारायण भी उसकी गोद में है और वो भी कारणवारी में और वो जो कारणवारी है वो ब्रह्म तत्व में केवल इस प्रपंच को देख करके कल्पित होती है वास्तविक होती ही नहीं है एक मात्र परमात्मा है इस प्रकार संकर्षण का निरूपण करने के बाद आ, जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के जिज्ञासा प्रकट की महाराज आपने सबका तो वर्णन किया आ, धर, ये पाताल से लेकर के शेष से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो इस ब्रह्मांड के मुरुधा में स्थित हैं परंतु आपने नरकों का वर्णन नहीं किया ये नरक क्या होते हैं असल में नरक क्या हैं भागवत में बड़ा विचित्र वर्णन है आप ध्यान देंगे तब उसको ठीक ठीक समझ सकेंगे विराट पुरुष का जो शरीर है ये जो हम लोग पुरुष सूक्त पढ़ते हैं उसमें विराट पुरुष का वर्णन है तो विराट पुरुष में हाथ हाथ भी हैं पाव भी हैं सिर भी हैं नारायण एक पुरुष का जैसे शरीर होता है वैसे विराट पुरुष का शरीर है सो नारायण जैसे पुरुष के शरीर में और चम चमचम चमकने वाली जगमगाने वाली आखे हैं और दूर की भी सुन लेने वाला कान है और स्वाद देने वाली रसना है ऐसे ही पुरुष के शरीर में मल मूत्र त्याग की इंद्रियां भी होते हैं पुरुष के शरीर में वैसे ही विराट पुरुष के शरीर में जो मलस्थान अथवा मूत्र स्थान के समान आ, कोई स्थान है उसका नाम नरक होता है नारायण ना अब वो जो नरक है उसको आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में तो देशांतर के रूप में नहीं है माने वो कोई देश है स्थान है इसके रूप में नहीं वर्णन है उसका वर्णन है ये कर्म की गतिया हैं असल में मनुष्य जो कर्म करता है तो उसका फल होता है तो ये स्वर्ग जो है वो स्थान नहीं है कर्म का फल है नरक जो है वो स्थान नहीं है वो कर्म का फल है माने वो फल फल देश है फल देश है वो कोई देशांतर नहीं है वो फलात्मक है और देशात्मक नहीं है इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जैसा पाप पूर्ण करता है उसको वैसा फल उसको भोगना पड़ता है जैसे कोई आदमी समझ लो कि पाप करे और पाप करने के बाद आ, जिंदगी भर तो वो शान में रहे कि हमने कुछ नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है किसी ने नहीं देखा है कोई नहीं जानता है हमने कोई पाप किया ही नहीं है ठीक किया लेकिन जब उसकी नाड़िया शिथिल पड़ने लगती हैं और मनोबल कमजोर होने लगता है और मौत सामने आती है तब उसको अपने पाप की याद आ जाती है और पाप की याद आने से उसको नरक क्या तो हमको दुख भोगना पड़ेगा तो दुख की एक कल्पना हो जाती है और वो कल्पना इतनी साकार हो उठती है कि ये शरीर छूट जाता है और वो उसी कल्पना में जितना उस कल्पना का वेग होता है उसमें रहता है लाखों बरस का करोड़ों वर्ष का भी एक स्वप्न नरक का स्वप्न हो सकता है और उसमें वो दुख पा सकता है और इसी प्रकार जो आत्मा होते हैं वो मरते समय अपने कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग का चिंतन करते हैं उनकी वृत्ति स्वर्गाकार हो जाती है या पुनर्जन्माकार हो जाती है नारायण तो ये पाप पूर्ण क्या है इसको भी समझना चाहिए जो समय समय पर मनुष्य कानून बनाते हैं जैसे आजकल अम्बेडकर की प्रधानता से जो संविधान बना है देश का वो लागू है लेकिन इसके पहले भी तो संविधान था और इसके बाद भी चालीस पचास संशोधन उसमें और हो गए और दूसरे देशों के संविधान जो है वो अलग अलग होते हैं तो माने अमेरिका में दाहिने से मोटर लेके जाओ और हिंदुस्तान में बाएं से मोटर चलाओ तो ये जो देश देश के समय समय के जो कानून होते हैं उनका नाम पापपूर्ण नहीं होता है पापपूर्ण तो वो होता है जो हमारे शास्त्रीय शाश्वत अनुशासन का जिससे भंग होता है उसका नाम उसका नाम पा, आ, पाप होता है और जो अनुशासन का पालन है उसका नाम पुण्य है जब वासना की अधिकता होती है अपने जीवन में हम बेकायदे चलने लगते हैं गैर कानूनी काम करते हैं संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं वो पाप हो जाता है ये संविधान हमारा वैदिक है शाश्वत है नारायण तो हमें पाप पुण्य का निर्णय कहाँ से प्राप्त होता है शास्त्र से प्राप्त होता है तो यदि शास्त्र ही उसके छूटने का उपाय बतावेगा कि वो कैसे न मिले तब तो वो ठीक होगा और अपने मन से कल्पना कर ली कि ये पाप है अपने मन से कल्पना कर ली कि ये पुण्य है तो वो पाप पुण्य नहीं होता है और अपने मन से कल्पना कर लोगे कि पाप छूट गया अपने मन से कल्पना कर लोगे कि पुण्य प्राप्त हो गया तो वो भी नहीं होगा क्योंकि अपना मन इतना बलवान नहीं है कि वो अपनी कल्पना को ही हमेशा पकड़ करके रखे इसके लिए ये शास्त्र में नरकों का वर्णन है और अंत में तो स्पष्ट रूप से पंचम स्कंद के ये बात कह दी गई कि ये जो लोक-लोक लोकलोकांतर का वर्णन है ये सारा का सारा जो वर्णन है वो परमात्मा कितना बड़ा है और क्या क्या अचिंत्य और विचित्र और पवित्र अपवित्र संपूर्ण विश्व सृष्टि भगवान का स्वरूप है और उसका ऐसा ध्यान करो कि वो तुम्हारे मन के भीतर आ जाए और तुम राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो करके संसार से मुक्ति प्राप्त कर लो ये स्थान के वर्णन का अभिप्राय है और यदि कोई भूगोल और खगोल को ढूंढने के लिए जाएगा तो उसमें फिर अनेक नाम बदलने पड़ेंगे अनेक क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी और अनेक प्रकार के गौरव उसमें होंगे और मरने वाले परीक्षित के लिए भूगोल खगोल को बताना कोई आवश्यक भी नहीं था इसलिए ये ध्यान की ही एक लीला है जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है परंतु नरकों का वर्णन सुन सुन करके राजा परीक्षित के मन में ये प्रश्न उदय हुआ ये प्रश्न उदय हुआ कि ये तो सभी पाप करते हैं और पाप तो मैंने भी किए हैं राजा परीक्षित के मन में आया कि ये पाप तो मैंने भी किए हैं और मैंने उनका कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है और दुनिया में प्राय सभी लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई न कोई पाप होता है वे कहीं न कहीं बासना के बस हो करके अपने चारित्र का उल्लंघन करते हैं कायदा मर्यादा को नष्ट करने वाला काम करते हैं उससे भी पाप होता है शरीर को नष्ट करने वाला काम करते हैं अपने और दूसरे का उससे भी पाप होता है और बुद्धि को नष्ट करने वाला काम करते हैं जिससे अपनी बुद्धि नष्ट हो और दूसरे की आप समझ लो इस बात को जैसे कोई नशीली चीज ले लेंगे तो अपनी बुद्धि भी उस समय काबू में नहीं रहेगी और दूसरे की बुद्धि भी काबू में नहीं रहेगी तो जीवन को नष्ट करने वाली वस्तु पाप है बुद्धि को नष्ट करने वाली वस्तु पाप है मर्यादा को नष्ट करने वाली वस्तु पाप है और किसी के सुख को नष्ट करके उसको दुख पहुंचाने वाली बुद्धि जो है वो पाप है तो मर्यादा का हनन जीवन का हनन नारायण बुद्धि का हनन और सुख का हनन